महाभारत आदि पर्व पर्व आदिपर्व जातगृहपर्व चरिशद्याय पांडवों के प्रति पूर्वासियों का अनुराग देखकर दुर्योधन की चिंता व सम्पावाच ततः सुबलपुत्रस्थुराजा दुर्योधन से दुशाससन करण से दुष्ट सपुत्राया कहते हैं जन्मेजय जय तदनतर पुत्र शकुनी राजा दुर्योधन दुस्साहसन और कर्ण ने आपस में एक दुष्टता पूर्ण गुप्त सलाह की उन्होंने गुरुनंदन महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर पुत्रों सहित कुंती को आग में जला डालने का विचार किया ते भाव्य हो विदुरस्तत्व दर्शनवान आकारेण चम मंत्रे दुष्ट चेतसा तत्वज्ञानी विदुर उनकी चेष्टाओं से उनके मन का भाव समझ गए और उनकी आकृति से ही उन दुष्टों की गुप्त मंत्रणा का भी उन्होंने पता लगा लिया तथो विदत वेद्यात्मा पांडवाना हित रत पलायने मतिम चक्रे कुंत्या पुत्रे सहान विदुरजी ने मन ही मन जानने योग्य सभी बातें जान ली। वे तदा पांडवों के हित में संलग्न रहते थे अतः निष्पाप विदुर ने यही निश्चय किया कि कुंती अपने पुत्रों के साथ यहाँ से भाग जाए तथो वात साहाम नाव जंत्र युक्ताम और कि निम्िक्षमा दृढ़ा कृत् कुंती मृदम उच उन्होंने एक सुदृढ़ नाव बनवाई जिसे चलाने के लिए उसमें यंत्र लगाया गया था वह वायु के वेग और लहरों के थपेड़ों का सामना करने में समर्थ थी इसमें झड़ियां झाड़ियाँ और पताकाएँ फहरा रही थीं उस नाव को तैयार कराके विदुर जी ने कुंती से कहा इस महाभारत काल में यंत्रयुक्त नौकाओं जहाज़ों का निर्माण सूचित होता है ऐसा कुलस्य सीर्तिवंश प्रणाशन धृतराष्ट्रपरीतात्मा धर्म से शाश्वतम इं वारी पथे युक्तातरंग तरंग नौ जजा अमृतपा सपुत्रा मोक्ष से शुभे देवी राजा धित्राष्ट्र इस की कीर्ति एवं वंश परंपरा का नाश करने वाले पैदा हुए हैं इनका चित्र पुत्रों के प्रति बमता से व्याप्त हुआ है इसलिए सनातन धर्म का त्याग कर रहे हैं सुबह जल के मार्ग में यह नाव तैयार है जो हवा और लहरों के वेग को भली भांति सह सकती है इसी के द्वारा कहीं अन्यत्र जाकर तुम पुत्रों सहित मौत की फांसी से छूट सकोगे तत्व व्यतः कुंती पुत्र सहयशस्वी नाव मारुज या गंगा याम प्रय भरतर्षभ भरतश्रेष्ठ यह बात सुनकर यशस्वली कुंती को बड़ी व्यथा हुई वे पुत्रों सहित वारणावत के लाक्षागृह से बचकर नाव पर जा चढ़ी और गंगा जी की धारा पर यात्रा करने लगी ततो विधुवाह विधुवाह्य नावम विक्षिप्य पांडवा धनम चाधा तय दत्तम अरिष्टम प्राभिन्व तदनंतर विधु जी के कहने से पांडवों ने नाव को वहीं डुबा दिया और उन कौरवों के दिए हुए धन को लेकर विघ्न बाधाओं रहित वन में प्रवेश किया निषादी पंचपुत्रातु तु जा तुसे त्रवेश कारणाभ्यागता दग्धा तपुत्र वारणावत के उस लाक्षा गृह में निषाद जात के एक स्त्री किसी कारणवश अपने पांच पुत्रों के साथ आकर ठहर गई थी वह बेचारी निरपराध होने पर भी उसमें पुत्रों सहित जलकर भस्म हो गई स च म्लेक्ष पापो दग्ध तस्त्र पुरोचन वंचिता चुरात्मो धातराष्ट्र सहानुगा मृेक्षों में भी नीच पापी पुरोचन भी उसी घर में जल मरा और धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र अपने सेवकों से धोखा खा गए अभिज्ञाता महात्मा जनाना क्षता तथा अन्य अनन्या कौनते या मुक्ता विदुर मंथता विदुर की सलाह के अनुसार सला काम करने वाले महात्मा कुंती पुत्र अपनी माता के साथ मृत्यु से बच गए उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची साधारण लोगों को उनके जीवित रहने की बात ज्ञात न हो सकी तत तस्लोक वाराणवते दृष्टि जतो गृह दग्धम अण्वशोचन दुखिता तदनंतर वारनावत नगर में वहाँ के लोगों ने लाक्षागिरी को दग्ध हुआ देख अत्यंत दुखी हो पांडवों के लिए बड़ा शोक किया राज च प्रेषयामा सुरथावृत्त निवेदित संवृत्तस्ते महान काम पांडवान्द्धवासी सकामो भो कौरव्य भुंशराज्य सपुत्र कथ्वा धृतराष्ट्रस्तु सपुत्रे नोचयन तथा राजा धृतराष्ट्र के पास यथावत समाचार कहने के लिए किसी को भेज कर कहलाया गुरुनंदन तुम्हारा महान मनोरथ पूरा हो गया पांडवों को तुमने जला दिया अब तुम कितार्थ हो जाओ और पुत्रों के साथ राज्य भोगो यह सुनकर पुत्र सहित से शोक मग्न हो गए प्रेत कार्या स पांडव ही पांडवा नाम तथा चत्ता कुरुसत्तव उन्होंने विदुर जी ने तथा कुरुकुल शिरोमणि भीषम जी ने भी भाई बंधुओं के साथ पुतल विधि से पांडवों के प्रेत कार्य दाह और श्राद्ध आदि सम्पन्न किए जन्मे जय उच पुनर्विस्तर सहसोतमीक्षा भी द्विश्तम दाहम जथो गृहश पाण्डवा मोक्षण जन्मे जय बोले प्रियवर मैं लाक्षागिह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृत्तात पुनः विस्तार से सुनना चाहता हूँ शून्य संस मृदम का कर्म तेषा क्रूरोपसंगित कृतयस्व यथावृत्तम परम कौतूहल क्रूर कणिक के उपदेश से किया हुआ कौरवों का यह कर्म अत्यंत निर्दयता था आप उसका ठीक ठीक वर्णन कीजिए मुझे यह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है वैश्वान वाचम सिन्विस्तरसो राज मेंम तप दाहम जा तो गृह से पर। ही त वैश्वान जी ने कहा शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश मैं लाक्षागृह के जलने में और पांडवों के उसमें वचन जाने का विस्तार पूर्वक कहता हूँ सुनो प्राणाधिकम भीमसेनम कृतवैद्यम धनंजयम दुर्योधनो लक्षिवा पर्यतप्यत दुर्बना भीमसेन को सबसे अधिक बलवान और अर्जुन को अस्त्र विद्या में सबसे श्रेष्ठ देखकर दुर्योधन सदा संतप्त होता रहता था उसके मन में बड़ा दुख था तथो कर्तना कर्तन कर्ण शकुनिशा पिशोबल अनेक्य पाये स्त जिघान संष्म पांडवान तब सूर्यपुत्र कर्ण और सुबल कुमार शकुनी आदि अनेक उपायों से पांडवों को मार डालने की इच्छा करने लगे पांडवा अभी तत्स प्रतिचक्रुर्यथागत उभावनमकुवत विदुर से मते स्थिता पांडवों ने भी जब जैसा संकट आया सबका निवारण किया और विदुर की सलाह मानकर भी कौरवों के षड्यंत्र का कभी भंडाफोड़ नहीं करते थे गुणे समुदिता दृष्ट् पौरा पांडुसता कथयाचक्रे तेषा गुणान संसत् भारत भारत उन दिनों पांडुओं को सर्वगुण संपन्न देख नगर के निवासी भरी सभाओं में उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते थे राज्य प्राचंत सम्राप्त ज्येष्ठम पांडु सुत कथयंत स्म संभूय चरेश वे जहाँ कहीं चौराहों पर और सभाओं में इकट्ठे होते वहीं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त के योग्य बताते थे प्रज्ञा चक्षरचोर दृष्ट धृष्टार धृतराष्ट्रोजनेश्वर तो राज्य न प्राप्तवान्व नृवतिर्भव वे कहते प्रज्ञा चक्षु महाराज धृत्राष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण जब पहले ही राज्य न पा सके तब अब वे कैसे राजा हो सकते हैं तथा शांत नवो भीस्म सत्य संधो महाव्रत प्रत्याख्याय पुरा राज्य स जातो महान व्रत का पालन करने वाले संतनु नंदन तो सत्य प्रतिज्ञ हैं वे पहले ही राज्य ठुकरा चुके हैं अतः अब उसे कदापि ग्रहण न करेंगे ते वाणव्येष्ठम तरुणशीलिन साकारुण्यभे पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठ यद्यपि अभी तरुण है तो भी उनका स्थील स्वभाव वृद्धों के समान है वे सत्यवादी दयालु और वेदवेत्ता वेदता हैं अतः अब हम लोग उन्हीं का विधि पूर्वक राज्य राज्याभिषेक करें सही भीष्म धृतराष्ट्रम च धर्मी सपुत्रम विविधे भोग पूजयन महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मज्ञ हैं वे संतनु नंदन भीष्म तथा पुत्रों सहित धृतराष्ट्र का आदर करते हुए उन्हें नाना प्रकार के भोगों से संपन्न रखेंगे तेसाम दुर्योधन सुत्वा ताक्या जल्पता युधिष्ठिराणुरक्ता पर्यतप्य दुर्पति युधिष्ठिर में अनरक्त हो उपर्युक्त उद्गार प्रकट करने वाले लोगों की बातें सुनकर बुद्धि वाला दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा सतप्यमान दुष्टात्मा तचो न चक्ष ऋषे चापि संतप्त तो धृतराष्ट्रमुपागमत इस प्रकार संतप्त हुआ वह दुष्टात्मा लोगों की बातों को सहन न कर सका यह ईर्ष्या की आग से जलता हुआ धृत के पास आया तथो विरी तम दृष्ट पितरम प्रति पूज्य था पौराणुराग पश्चादीधम अभाषत वहाँ अपने पिता को अकेला पाकर पूर्ववासियों के युधिष्ठिर विषयक अनुराग से दुखी हुए दुर्योधन ने पहले पिता के प्रति आदर प्रदर्शित किया पश्चात इस प्रकार कहा दुर्योधन में जलपताम तौराणाम अशिवा गिर तामना दृत्यक्ष पांडवम दुर्योधन बोला पिताजी मैंने परस्पर वार्तालाप करते हुए पूर्ववासियों के मुख से बड़ी अशुभ बातें सुनी हैं, वे आपका और भीष्मी का अनादर करके पांडुनंदन युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं मत में तीस्म से नचराज्यम भुक्षती अस्माक तो पराम पीड़ा चिकीसंति पुरम जना भी जी तो इस बात को मान लेंगे क्योंकि वे स्वयं राज्य भोगला नहीं चाहते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 स ऐस पांडुर्ध्याम यदि प्राप्त पांडव तस् पुत्रो ध्रुव प्राप्त तस्तर यदि ये पांडुकुमार युधिष्ठिर पांडु के राज्य को जिसका उत्तराधिकारी पुत्र भी होता है प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चय ही उनके बाद उनका पुत्र ही इस राज्य का अधिकारी होगा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 सब लोगों की अवहेलना के पात्र बन जाएंगे सत्यम निर्णय प्राप्त पर पिंडोपजे विद न भवे बजन तथा नेत्रिविधीयता राजन आप कोई ऐसी नीति काम मिलाइए जिससे हमें दूसरों के दिए हुए अन्न से गुजारा करके सदा निरकतुल्य कष्ट न भोगना पड़े यदि तम ही पुरा राजन राज्यम अवाप्तवान ध्रम प्रापस्याम च व्यम राज्य अप्यवशे जन राजन यदि पहले ही आपने यह राज्य पा लिया होता तो आज हम अवश्य ही इसे प्राप्त कर लेते फिर तो लोगों का कोई वश नहीं चलता ये श्रीमहाभारते आदि परतु गृहपरबि दुर्योधन च चुशदीक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जातुगृह पर्व में दुर्योधन की ईर्ष्याविषय एक अध्याय पूरा हुआ